दर्शन मिमांसा दर्शन मुरारी मत, मुरारी मिश्र का मत मत का उक्त दोनों मतों से बहुत भिन्न है इन्होंने वस्तुतः ब्रह्म को ही एक पदार्थ माना किंतु व्यवहार में धर्मी घट धर्म घटत्व आधार अनियत आश्रय तथा प्रदेश विशेष इन चार पदार्थों को माना ब्रह्म को ही वस्तुतः पदार्थ मानने के कारण मीमांसा शास्त्र को परिवर्तित मिश्र मत के विद्वानों ने ब्रह्म मीमांसा कहा है स्वर्ग का स्वरूप सुख की पराकाष्ठा अवस्था को ये लोग स्वर्ग कहते हैं सुख भाव रूप है और यह आत्मा का एक गुण है यह अभाव रूप नहीं है गुरुमत शरीर इंद्रियों का अधिकरण शरीर है इसे गुरु मत में पांच भौतिक नहीं मानते जैसा पहले कहा गया है इसके तीन भेद हैं जरायु जिनकी उत्पत्ति जरायु से हो जैसे मनुष्य पशु अंडन जिनकी उत्पत्ति अंडो से हो जैसे पसी पक्षी सर्प आदि स्वेदत जिनकी उत्पत्ति पसीने से तथा गर्मी से हो जैसे युका खटमल आदि उद्भिज्य वनस्पति के शरीर को ये नहीं मानते इसमें कोई प्रमाण उन्हें नहीं मिलता इनके मत में शरीर केवल पार्थिव ही होता है अपार्थिव तथा अयोनि शरीर में नहीं मानते प्रत्येक शरीर में मन तथा त्वक ये दोनों इंद्रियां रहती है भाट्ट मत के विरुद्ध ये लोग मन को परमाणु रूप मानते हैं यदि वह विभु हो तो आत्मा और मन इन दोनों का सहयोग नित्य हो जाएगा मन में वेग होता है यह ज्ञान का कारण है आत्मा और मन का सहयोग धर्म और अधर्म का कारण होता है भट्ट मत इंद्री इंद्रियां ज्ञान का कारण है इंद्रियां पांच है ये भौतिक है चक्षु इंद्री तेजस है इससे रूप का ज्ञान होता है दीपक के समान यह इंद्री छोटी बड़ी सभी वस्तुओं को ग्रहण करती है घ्राण इंद्रिय पार्थिव है यह गंध की ग्राहक है यह संयोग के द्वारा गंध की ग्राहक है वायु के द्वारा गंध घ्राण इंद्रिय तक आती है घ्राण इंद्रिय के साथ गंध का संयोग होता है और तब उसका ज्ञान होता है रसनेन्द्रिय जली है इसके द्वारा रस का ज्ञान होता है त्वेंद्रिय तो वायुवी है इसके द्वारा स्पर्श इस का ज्ञान होता है स्रोत्रेंद्रिय तो दिख है इससे शब्द का ज्ञान होता है मन अंतरेंद्रिय है यह भी भौतिक है उपनिषद ने भी मन को भौतिक माना है परंतु शास्त्र दीपिकाकार ने यह भी कहा है कि मन पृथ्वी आदि भूतों के स्वरूप का है अथवा भौतिक से विलक्षण भी हो सकता है इस पे स्पष्ट है कि बाद को इन लोगों ने वैदिक मत से भिन्न मत का अवलंबन किया यह मन स्वतंत्र रूप से आत्मा और उसके गुणों का ग्राहक है बाह्य वस्तुओं का ज्ञान बहिरिंद्रियों के द्वारा मन और आत्मा के सहयोग से होता है